गीता तत्व तो चिंतन लोक संग्रह हेतु कर्म हेतुकर्म लोक संग्रह की विभिन्न व्याख्याएं लोक संग्रह का अर्थ विभिन्न टीकाकारों ने विभिन्न प्रकार से किया है किसी ने लोगों के कुमार्ग में प्रवृत्ति को रोकने को लोक संग्रह माना है तो किसी ने उसका अर्थ लोक रक्षण किया है अन्य किसी ने लोगों को स्वधर्म से प्रेरित करते रहने को लोक संग्रह माना है वैसे संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना तो लोक संग्रह का अर्थ हुआ लोगों को इकट्ठा करना अपने साथ सबको ले चलना ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह लोगों के सामने उदाहरण रखे जिससे लोग सीख सकें लोक रक्षण मात्र उपदेश से नहीं होता उपदेश के अनुरूप आचरण भी होना चाहिए लोग आचरण को देखकर अधिक सीखते हैं यदि मैं त्याग का मात्र उपदेश देता रहूँ और मेरे जीवन में भोग दिखाई दे तो ऐसे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसीलिए यहाँ पर लोक संग्रह पर इतना बल दिया गया है ज्ञानी पुरुष तो अपने ज्ञान के बल पर आत्माराम और आत्मतृप्त होकर कर्म से अपने को समेट ले सकता है पर उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा यह सोचने की बात है लोग अनुकरणशील होते हैं जिनके प्रति श्रद्धा होती है उनका अनुकरण करने का प्रयास किया जाता है अतः ज्ञानी यदि कर्महीन हो जाए तो लोग कर्महीन होने की चेष्टा करेंगे ज्ञानी तो ज्ञान के कारण कर्म नहीं कर पाता पर संसारी लोग उसकी देखा देखी आलस से बस कर्म त्याग करेंगे जो उनके और संसार के लिए घातक होगा आगे के इक्कीसवें श्लोक में यही तर्क दिया गया है समाज में श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं श्रेष्ठ लोग जिसे प्रमाणित कर देते हैं लोग उसी के अनुरूप चलते हैं इसलिए श्रेष्ठ जनों को बड़ी सावधानी के साथ वर्तन करना चाहिए 50 लोक संग्रह के दृष्टांत महात्मा गांधी जब टहलने के लिए जाते तो दोनों ओर एक एक युवती के कंधे पर हाथ रखकर चलते आश्रम के वरिष्ठ लोगों ने आपत्ति की कहा बापू यह ठीक नहीं है इससे आश्रम में अव्यवस्था फैलेगी बापू बोले क्यों मैं तो इतना बूढ़ा आदमी ठहरा मेरे इस से लोग अव्यवस्था कैसे फैलाएंगे उन लोगों ने कहा नहीं बापू आपकी नियत पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है हमें मालूम है कि आपका मन पवित्र और निर्विकार है पर आश्रम के लोग उसे उदाहरण बना लेंगे अतएव लोगों के समक्ष उदाहरण रखने की दृष्टि से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यह लोक संग्रह है मैं ज्ञानी हूँ मैं एक कर्म करता हूँ जो शायद समाज अनुमोदित नहीं है मैं कहता हूं कि यह कर्म मेरे भीतर किसी प्रकार की वासना को जन्म नहीं देता मेरी बात सही हो सकती है पर लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए मुझे वह कर्म नहीं करना चाहिए स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध बनकर विदेशों से भारत लौटे थे वे अमरनाथ की यात्रा पर गए सांस में भग्नि निवेदिता आदि उनकी विदेशी शिष्याएं थीं अमरनाथ जी के रास्ते अन्य सन्यासियों ने विनम्र भाव से स्वामी जी से अनुरोध किया कि उनका स्वयं का तंबू साधुओं के साथ रहेगा और उनकी शिष्याओं का तंबू कुछ दूर अन्य महिलाओं के साथ स्वामी जी ने शहर से यह मान्य किया सन्यासियों ने स्वामी जी से यही कहा कि आप तो सर्वसमर्थ हैं आपके लिए नर और नारी का भेद तिरोहित हो गया है तथापि मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसा करना उचित होगा जब मैं विशिष्ट गुफा में था स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी के दर्शन करने उस अंचल के एक प्रसिद्ध सन्यासी पधारे वे महिलाओं से घिरे हुए थे और पुरुष भक्त पीछे आ रहे थे पुरुषोत्तमानंद जी ने बड़े सुंदर ढंग से स्वामी जी को समझाया देखिए आप सन्यासी हैं समाज आपसे प्रेरणा लेता है और मर्यादा सीखता है महिला भक्तों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं पर आप जहाँ कहीं रहें जहाँ कहीं जाए पुरुष भक्तों से घिरे रहें और महिलाएं एक दूरी बनाकर रहें यह लोक संग्रह की शिक्षा है समाज में मर्यादा की स्थापना है